गीता तत्वचिंतन सुख प्राप्ति का उपाय हमारा आत्मा तो आनंदमय ही है पर अंतकरण की मलिनता के कारण हमें आनंद के स्थान पर विषाद का अनुभव होता है अंतकरण के मन बुद्धि चित्त और अहंकार इन चार रूपों में चित्त ही ऐसा है जो चित स्वरूप आत्मा को प्रतिबिंबित करने की क्षमता रखता है जैसे चंचल जल किसी भी वस्तु को सही रूप में प्रतिबिंबित नहीं कर सकता उसी प्रकार चंचल चित्त की आत्मा को सम्यक रूप से प्रकाशित नहीं कर पाता जब चित्त रूपी सरोवर में लहर उठती है तो आत्मा का सहज आनंदी स्वभाव छिप जाता है और दुख की प्रतीति होती है अतः कह सकते हैं कि मन में तरंगों का उठना ही दुख है और तरंगों का शांत होना ही सुख तरंगों को ओढ़ लेना ही दुख है और उनको उतार फेंकना ही सुख जैसे कोई धूप में बोझा लादे चल रहा हो उसे बड़ा दुख होता है और जब वह बोझा उतारकर कर छाए में बैठता है तो सुख का अनुभव करता है हम भी उसी प्रकार जब तक संकल्प विकल्प का बोझा लाद चलते रहते हैं दुख का भोग करते हैं और जो ही यह बोझा उतर जाता है और मन शांत होता है त्यों ही छिपा हुआ आनंद प्रकट हो जाता है आत्मा का यह नित्य आनंद भाव ही प्रसाद का रूप है प्रसादस्तु प्रसन्नता राग द्वेष से मुक्त होकर केवल इंद्रियों से अवर्जनीय कर्म करने वाले व्यक्ति ही ऐसी प्रसन्नता प्राप्त करते हैं वे प्रसन्न चेतस हो जाते हैं आचार्य शंकर प्रसन्न चेतस का अर्थ स्वस्थ अंतकरण वाला करते हैं चित्त का छोभ भी उसे अस्वस्थ करता है और जब वह शांत होकर अपने मूल स्वरूप में स्थित होता है तो उसे स्वस्थ अंतकरण कहते हैं प्रसन्न चेता व्यक्ति के अंतकरण में कोई विकार नहीं होता विकार मल या गंदगी छोभ से उत्पन्न होती है छोभ राग और द्वेष से उत्पन्न होता है राग और द्वेष असंयम से पैदा होते हैं अतः यहाँ संयम है वहाँ राग द्वेष का क्रमशः अभाव हो जाता है अतः जहाँ संयम है वहाँ द्वेष का क्रमशः अभाव हो जाता है फलतः शोभ का नाश होकर गंदगी दूर होती है मल और विकार नष्ट हो जाते हैं तथा चित्त प्रसाद को प्राप्त होता है ऐसे व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही प्रतिष्ठित हो जाती है इस प्रकार स्थित प्रज्ञता का जो प्रकरण उठाया गया था उसे यहाँ पर फिर से उपस्थित करते हैं बुद्ध के पूर्ण रूप से स्थित होने के लिए चित्त की प्रसन्नता अनिवार्य है प्रसाद युक्त चित्त पारदर्शी हो जाता है और आत्मा के सम्यक स्वरूप को प्रकाशित कर देता है क्षुब्ध चित्त अपारदर्शी होता है हम उसके भीतर से नहीं देख पाते जब हमें अपने स्वरूप की उपलब्धि होती है तो हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है चौसठवें श्लोक में विधेयात्मा की बात कही गई और पैंसठवें श्लोक में स्थित बुद्धि की स्थित बुद्धि सिद्धि की अवस्था है उसे योग सिद्ध कह सकते हैं जबकि आत्मा को योगारूढ़ योगाूढ़ ऐसा साधक है जो अपनी साधना में पर्याप्त आगे बढ़ बढ़ चुका है